श्रीमद देवी भागवत महात्म। ऋषिगण बोले महाभाग सूर्य जी हम देवी भागवत के उत्तम महात्म को सुन सके अब पुराण श्रवण की विधि सुनना चाहते हैं सूर्य जी कहते हैं मुनिगणों विद्वान पुरुष को चाहिए कि सर्वप्रथम ज्योतिषी को बुलाकर उससे मुहूर्त पूछे ज्येष्ठ मास से लेकर छह महीने पुराण श्रवण के लिए उत्तम है हस्त अश्विनी मूल पुष्य रोहिणी श्रवण एवं मृगशिरा तथा अनुराधा नक्षत्र पुण्य पुण्यतिथियाँ और शुभ ग्रह वार इनमें कथा आरंभ करने से उत्तम फल प्राप्त होता है जिस नक्षत्र में बृहस्पति हो उसे चंद्रमा तक गिने क्रमशः फल यों समझना चाहिए चार तक धर्म प्राप्ति फिर चार तक लक्ष्मी प्राप्ति इसके बाद एक नक्षत्र कथा में सिद्धि देने वाला फिर पाँच नक्षत्र सुख बाद में छह नक्षत्र पीड़ा देने वाले इसके बाद चार नक्षत्र राजभय उपस्थित करने वाले तदनंतर तीन नक्षत्र ज्ञान प्राप्ति में सहायक होते हैं पुराण श्रवण के आरंभ में इस चक्र पर अवश्य विचार कर लेना चाहिए यह भगवान शंकर का कथन है अथवा भगवती जगदंबिका को प्रसन्न करने के लिए चार नवरात्रों में इसका श्रवण करना चाहिए इसके सिवा अन्य महीने में भी इसे सुना जा सकता है परंतु तब भी तिथि नक्षत्र और दिन के संबंध में विचार करना परम आवश्यक है विवेकशील पुरुष का कर्तव्य होता है कि विवाह आदि यज्ञों में जैसी सामग्री आवश्यक होती है वैसे ही सामग्री इस नवाह यज्ञ में भी एकत्रित करने का प्रयत्न करें दम्भ और लोभ से रहित अनेकों सहायक विद्वान रहने चाहिए भगवती जगदम्बिका में भक्ति रखने वाले चार अन्य पुरुष कथावाचक के अतिरिक्त बैठ कर पाठ करें प्रत्येक दिशा में जो समाचार भेजना चाहिए आप लोग यहाँ अवश्य पधारे देवी भागवत की कथा आरंभ हो रही है सूर्य गणेश शिव शक्ति अथवा विष्णु किन्हीं भी देवताओं में भक्ति रखने वाले क्यों न हो वे सभी इस कथा श्रवण के अधिकारी हैं क्योंकि सभी देवता भगवती आद्याशक्ति की उपासना तो करते ही है श्रीमद देवी भागवत की कथा अमृतमयी है इसमें अटूट प्रेम रखने वाले सज्जन इस रस को पीने की उत्कट इच्छा से यहां अवश्य पधारने की कृपा करें ब्राह्मण आदि चारों वर्ण स्त्रियां चाहे सकाम हो या नित्काम, सभी इस अमृत का पान करने के अधिकारी हैं यदि नौ दिनों तक कथा सुनने का अवकाश न मिले तो इस पुण्यमय यज्ञ में यथावतर कुछ समय के लिए तो अवश्य ही आना चाहिए अत्यंत नम्रता के साथ जन समाज में निमंत्रण भेजना चाहिए आए हुए सज्जनों को ठहराने के लिए समुचित स्थान का प्रबंध करे धरती को झाड़ बुहार कर कथा का स्थान सजावे वहां की भूमि विस्तृत हो उसे गोबर से लीप देना चाहिए वहां सुंदर मंडप बनावे केले के खम्भ लगाए जाए ऊपर चांदनी लगा दी जाए ध्वजा और पताकाओं से मंडप की सजावट की होनी चाहिए कथावाचक के लिए दिव्य आसन लगावे उस आसन पर सुख प्रद बिछा होना चाहिए पूर्वक ऐसा आसन बनावे कि वक्ता पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके कथा बात बांच सके कथा सुनने के लिए स्त्री पुरुष सभी आवे और उनके लिए समुचित आसनों की व्यवस्था हो सुंदर ढंग से प्रवचन करने वाले इंद्रिय विजयी शास्त्र ज्ञानी देवी के उपासक दयाशील निष्पृह उदार और सत्य असत का ज्ञान रखने वाले विद्वान पुरुष उत्तम वक्ता माने जाते हैं श्रोता वह उत्तम है जो ब्रह्म में आस्था रखता हो जिसकी देवताओं में भक्ति हो तथा जो कथारूपी रथ का पान करना चाहता हो साथ ही उदार निर्लोभी और नम्र तथा हिंसादि से वर्जित भी हो पाखंड रचने वाला लोभी स्त्री लम्पट धर्मध्वजी कटुभाषी और क्रोधी स्वभाव वाला वक्ता देवी यज्ञ में श्रेष्ठ नहीं माना गया है श्रोताओं को समझाने में तत्पर रहने वाले एक प्रकांड विद्वान संदेह निवारण करने के लिए सहायक रूप में कथावाचक के पास बैठाए जाएं। कथा आरंभ होने के पहले ही दिन वक्ता और श्रोतागण छोर कर्म करा ले इसके बाद नियम पालन करने में लग जाए शौच आदि से निवृत्त होकर अरुणोदय वेला में ही स्नान कर ले संध्या तर्पण आदि नित्य कर्म संक्षेप से करें श्रीमद देवी भागवत की कथा सुनने का अधिकारी बनने के लिए गोदान करना चाहिए